शरीर को स्वास्थ्य मिलता है इसलिए हम स्नान करते हैं खुद के साथ व्यवहार है हम पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते किसी दूसरे के लिए नहीं, नहीं पढ़ते हम भोजन करते हैं तो अपने लिए भोजन करते हैं किसी दूसरे के लिए भोजन नहीं करते तो कुछ व्यवहार तो ऐसे हैं जिनको हम अपने शरीर के साथ में संपन्न करते और इनके बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता फिर कुछ व्यवहार ऐसे होता है कि जब हम समाज से जुड़कर जुड़कर के व्यवहार करते हैं जब हम समाज के बीच में रहते हैं तो समाज की बहुत सारी मर्यादाएं बहुत सारे कर्तव्य बहुत सारी शिक्षाएं वो हमारे मनुष्य समाज के अंदर होने के कारण से वो शिक्षाएं हमारे ऊपर भी लागू हो जाती हैं। तो स्वामी कहते हैं कि ये जो दूसरा व्यवहार है वो दूसरा व्यवहार दूसरे के साथ किया जाता है और वो दूसरा वो हमारे ही जैसा है इसलिए जो धर्म जो शिष्टता जो मर्यादा उसके ऊपर लागू होती है वो जिसका पालन करना चाहता है या वो जिसका पालन करता है उसी मर्यादा को हमारे भीतर भी धर्म के रूप में हमने अपने अंदर पालित पोषित किया है हमें लोगों ने बताया है कि आपको दूसरों के साथ में किस तरह का व्यवहार करके आप अपने और दूसरे को सुखी बना सकते हैं तो स्वामी कहते हैं कि इसलिए व्यवहार धर्म भी हमें बहुत कुशलता से संपन्न करना चाहिए आपको आश्चर्य होगा स्वामी जी के जीवन चरित्र में एक स्त्रिय की घटना का उल्लेख आता है स्वामी जी के पास तो सभी तरह के लोग मिलने आते थे हिंदू भी मुसलमान भी ईसाई भी दूसरे लोग जो जो स्वामी जी से अपनी जिज्ञासा शांत करते थे तो एक बार एक मुसलमान आये मुस्लिम सज्जन आये तो स्वामी जी का ध्यान कहीं और था कि सेवक ने उन मुस्लिम सज्जन को धोने में पानी पिलाया स्वामी जी ने देख लिया ये दोनों में पानी पी रहा है और पिलाने वाले में दोनों में ही पानी पिलाया है तो स्वामी जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में उस सेवक को बहुत डांटा और कहा कि देखो हमारे यहां सत्रह लोग लिए रात और हमें सबको साथ में उचित व्यवहार करना है आपको पानी गिलास में देना चाहिए था तो इस तरह की बहुत दोह व्यवहार दोह की जो सुख हैं जिनको हम प्राय करके उपेक्षित कर देते हैं वो उपेक्षित सुछता वो उपेक्षित व्यवहार ही हमारे पतन का हमारे कथा का कारण बन जाता है तो ये व्यवहार भी हमारे अंदर हर समय चेतावनी के रूप में जागृत अवस्था में हमें संदेश देता रहे कि हमें किस परिस्थिति में किसके साथ किन शब्दों का कैसे व्यवहार करना चाहिए आगे कहते हैं कि सारी दुनिया में इसी आय अवर्ध से विद्यालयी जैसे कि मैंने कहा था कि मनुस्मृति में जो विधान है कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ वो दूसरे देशों में भी फैल गया जैसे अरब देश में आप सुनते होंगे कभी गए तो नहीं लेकिन जो गए होंगे वो देखते भी होंगे कि वहां कहते हैं कि अगर कोई चोरी करता है जिस हाथ से चोरी करता है उस हाथ को काट दिया जाता है ऐसा सुनने में आता है और ये कहा ये ये विधान कहां है ये विधान कोई अरब के संविधान में अरब के निर्माताओं ने उस संविधान को नहीं लिखा ये मनु का अगर आप बारहवा अध्याय निकाल के देखें जिसका उल्लेख स्वामी जी ने सत्यागढ़ प्रकाश में भी किया है तो वहां लिखा है कि जिस जिस अंग से कोई अपराध करे तो उस, उस अंग का छेदन कर देना चाहिए छेदन का मतलब काट देना चाहिए अब बताइए तो अरब देश का जो विधान है उसका संबंध हमारे भारत से है इसी तरह दूसरे देशों में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है डॉक्टर सुरें ने पुस्तक लिखी है कि मनु का विरोध क्यों उसमें उन्होंने कई देशों की चर्चा की है कि जहां पर महर्षि मनु की प्रतिमा स्थापित है क्यों अपने देश की भी किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित कर सकते थे की है उन्होंने अपने देशों के महापुरुषों की भी प्रतिमा स्थापित की है लेकिन वो संविधान निर्माताओं के, के रूप में नहीं किए संविधान निर्माता के रूप में महर्षि मनु की प्रतिमा स्थापित है कई देशों में है और स्थापित ना भी हो प्रतिमा अगर स्थापित ना भी हो जब भी अगर हर देश का हम संविधान पढ़ने के लिए कुछ समय लगाएं या हम पढ़ें हालांकि हमारे पास इतना समय है नहीं हम भारतीय संविधान में नहीं पढ़ पाते दूसरे देशों की तो बात ही क्या है तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी समानताएं आपको मिलेंगी तो स्वामी जी कहते हैं कि इसी आर्य से सारी विद्याएं गई और अगर ठीक से ये जानना है कि आर्यावर्त से कौन कौन सी विद्याएंगे तो आप अपने राजीव दीक्षित जी के प्रवचन सुन सकते हैं उसमें उन्होंने बहुत तथ्यों के साथ में इस बात का खुलासा किया है कि बहुत कुछ हमारे देश का गया है और वो आज वहां पर जीवित है तो स्वामी जी आर्य कहते हैं कि इस आर्यावर्त देश के आर्य पृथ्वी के वैभव का वर्णन जितना ही किया जाए थोड़ा आर्यावर्त देश एक वैभव संपन्न देश था और अभी भी है ऐसा नहीं अभी कोई बहुत दरिद्र हो गया लेकिन पहले बहुत वैभव था सोने के सिक्के यहां पे चलते थे और जो राजा महाराजा के जो पुराने इतिहास अगर उठाकर के देखें तो सोने का तो इतना भंडार था सोने का चांदी का रत्नों का भरे रहते थे और आज तो एक तोला सोना अगर बाजार में ले जा तो पच्चीस हजार तीस हजार रूपये टोला मिलता लगा और उस समय सोने की ईंटे सोने के बिस्कुट सोने की प्रतिमाएं और ना जाने क्या क्या सोने के सिक्के ये इतिहास उठाकर अगर हम देखेंगे तो बहुत से राजा कैसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जहां पर इन वैभवों की भरमार थी राजा दाहिर के मिशन में भी ऐसा आता है कि जब राजा दाहिर हार गया तो सिंधु का राजा कहा जाता था अपने ही देशद्रोहियों के कारण से वो हारा है ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है या देशद्रोहियों के कारण से इस देश में बहुत बहुत यानी दुर्दशा की स्थिति देखेगी तो कहते हैं एक ब्राह्मण आया जिसने हराया था राजा को कहा कि यदि तुम मुझे एक समय का भोजन करा दो तो मैं तुम्हें राजा दाहिर के संपूर्ण वैभव का पता बता सकता हूं देखिए आप मतलब देख ग्राह्मणिक क्या स्थिति थी एक समय का भोजन करा दो एक समय भोजन करने में कितना खर्च होगा होटल में मान लीजिए महंगे से महंगा होटल आप लगा लीजिए फाइव स्टार या दस स्टार दस स्टार बना है नहीं तो बन जाएगा आगे तो उस होटल में भी अगर हम किसी को भोजन कराएं स्वयं भोजन में तो कितना खर्च ज्यादा नहीं दस हजार, हजार एक समय का इससे जगह क्या आना और उसने एक समय के भोजन के लालच में वो राजा दाहिर के खजाने में जो अकूत संपत्ति भरी पड़ी थी उस सब का पता बता दिया और वो सारा का सारा वहां पर गया है स्वर्णनाथ के मंदिर में अपार संपदा की और घोड़ों पर खच्चरों पर ऊंटों पर जो भी उसमें साधन रह रहे लाज, लाज करके ले गए तो ये भारत इसीलिए स्वर्ण स्वर्ण चिड़िया का देश कहा जाता था सोने की चिड़िया का देश लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे विक्षिप्त लोगों ने इस देश को पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो किष्णु स्वाम जी कहते हैं कि आर्याव्रत तो का जो वैभव है उसका जितना वर्णन किया गया वो थोड़ा और उस समय होगा लेकिन हमारा इतिहास हमसे छीन लिया गया हमारे पुस्तकालय की पुस्तकों से इस्लाम का पानी गर्म पिया जाता रहा जान के शत्रु यहां पर ऐसे थे कि जिन्होंने पुस्तकों को पढ़ने की तो बात दूर है पर सुरक्षित ही रखा उनको जलाया जा रही है ना हजार वर्षो में आठ से वर्षो में तो हमारा बहुत सा इतिहास खत्म हो गया और उन्होंने ज्ञान ना जाने ना जाने क्या क्या लिखा होगा और अभी भी कुछ है जैसे आप सावरकर जी जहां पर गए थे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने साहेब इंडिया हाउस की स्थापना की थी तो वहां बताते हैं वो इंडिया हाउस उनका स्थापित किया हुआ अभी भी है उसमें चालीस हजार पुस्तकें हैं विद्वान के अनुसार चालीस हजार पुस्तकें संस्कृत में हैं और उनमें मैंने क्या क्या लिखा है हम परिचित नहीं है इसलिए वहां कोई जाये उन संस्कृत की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करें और पता करे कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे है फिर भी राजीव दीक्षित जी ने बहुत कुछ इस विषय में खोला है बहुत कुछ आप उनके अपने देश के वैभव के बारे में देश की संप्रदा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं बहुत कला कौशल था हमारे देश में ये तो रेशम बनती थी कहा ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी ढाका और आज पता नहीं मलबल बनती है कि नहीं बनती है आज तो कुछ पता नहीं आज तो वो ढाका भी अपना नहीं रहा तो कहते हैं कि वहां के कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए जो बहुत सुंदर सुंदर भवन बनवाते थे और लगता था कि यहाँ के कारीगरों ने बहुत सुंदर महल बनाया तो हाथ ही कटवा दिए रोजिया उनकी छीन ली गई उनकी आजीविका छीन ली गई उनको का भेकारी बना दिया ये थी हमारे देश की करूणावरी कहानी तो जब तक हमारे देश में आर्यवर्त का राज रहा श्रेष्ठ लोग यहां पर बने रहे तब तक इस देश की तो कोई आंख उठाकर नहीं देख पाया लड़े हमने अपनी संपदा को बचाया लेकिन कुछ अपनी कमी के से हम वैभवहीन हो गए तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि इस देश के महापुरुषों का आरुपोषों के वैभव का वर्णन जितना ही किया गया थोड़ा अब एक उदाहरण देते स्वामी जी समुद्र पर चलने वाले जहाजों पर कर लेने की आज जमेने अष्टम अध्याय में लिखी है आज भी समुद्रों की छाती को चेरते हुए जहाज दौड़े चले जाते हैं। पहले नौकाए है, उससे चलती थी चप्पू चप्पू चलाते थे ना आप में से किसी ने नौका विहार किया चप्पू चला करके कोई पुराने ब्रह्मचारी नहीं है शायद एक बार नए आचार्य जी और गुरुकुल कई बच्चे पता नहीं भोपाल के पास कहीं वही नाम तो मुझे याद रहा नहीं है हाँ तो वहां हमारे दो ग्रुप हो गए कि वे किसकी नाव आगे निकलनी चाहिए दो नाव की नाव का विहार करने के लिए तो किसकी नाव आगे निकले और पूरी जान लगा दी कि मेरी नाव का आगे जानी चाहिए तो वो भी उत्साहित हो गया नौ, का चलाने वाला था और उसके पास कई चप्पू थे तो कुछ चप्पू मैंने भी मारे <laughs> कुछ ब्रह्मचारी भी मारे तो पूरम तस्म तस्सीम हो गए और फिर जिस नाम में बैठा मैं बैठा था वो नौका आगे निकल गई <laughs> तो पहले अभी भी जो छोटे छोटे ताला आ गया तो इस तरह होंगे भी नौकाएं चलती होंगी लेकिन अब तो मोटर वोट का थोड़ा सा प्रचलन हो होगा चप्पू वाली हमसली पकड़ने वाले चलाते हैं। तो ये तो छोटे छोटे नौकाओं की बात है, लेकिन हमको मान लीजिए बहुत दूर देश में अपना माल ले जाना है दूसरे देशों में ले जाना है समुद्र पार किसी दूसरे देश में अपने माल को बेचना है तो ऐसी स्थिति में कोई ये था कि नहीं पहले जहाज थे ही नहीं अब बने हैं जहाज अब समुद्री जहाज से माल हमारा ले जाया जाता है या वहां से आयात होता है ऐसा नहीं है पहले भी जहाज थे लेकिन हो सकता है तो उनका स्वरूप कुछ और रहा हो आज का स्वरूप कुछ और है और आगे आने वाले सौ वर्षो में स्वरूप तो कुछ और हो सकता है तो स्वरूप तो बदल सकता है पर सत्ता सत्ता तो थी और इसका ये उदाहरण है कहते हैं कि समुद्र समुद्रयान कुशला देश काल कालाध दर्शना स्थापय सात पत्रादि गम प्रति कहते हैं समुद्र यान कुशला जो समुद्र के द्वारा यान चलाने में जो कुशल लोग हुआ करते थे जो दूसरे दिश्र देशों में समुद्र जहाजों के द्वारा व्यापार किया व्यापार किया करते थे तो कहते हैं कि ऐसे समुद्र के जहाज चलाने वालों में जो बहुत प्रारंभक लोग होते थे और उनमें व्यापार व्यापार करने के लिए जाते थे तो फिर क्या होता था कहें देश कालार्थ दर्शना तो कहते हैं देश काल और प्रसिद्धि के अनुसार स्थान कितना दूर है अब मान ली किसी को अजमेर से ब्यागर जाना है तो उसकी चुनबी कम होगी जयपुर जाना है तो कई उसकी पड़ जाएंगी और दिल्ली जाना है तो कितने किलोमीटर पर वो रहता है स्पीड जिसको ब्रेकर बोलते हैं यहां पर चुनबी दी जाती है कर दिया जाता है तो कहते हैं स्थान के अनुसार स्थान की दूरी के अनुसार फिर कहते हैं काल समय के अनुसार किसी काल में ऐसा होता है कि समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आने की संभावना बनी रहती होगी ये समुद्री ना भी बता सकते हैं जो समुद्र में चलते हैं यात्रा करते हैं अपने को तो इतना में हो तो कुछ स्थितियों में तूफान आने की संभावना कम रहती होंगी कुछ स्थितियों में अधिक रहती होंगी कुछ स्थितियों में नहीं रहती होंगी तो कहते हैं कि देश काल की परिस्थिति के अनुसार अर्थ दर्शना जो अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता है अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र तो कहते हैं कि किससे कितनी चुनगी लेनी है किससे कितना कर लेना है समुद्री जहाज का उस पर माल कितना है कितना माल का लगेगा कितना दूरी का लगेगा ये सारी बातें अर्थशास्त्र के ज्यादा तय करते थे वो निश्चित करते थे और आज भी ये ब्रह्मचारी कश्यप का होटल कहाँ है तो महद्राम बताते हैं कि एक ऐसी वो है ना एक जगह जहां पर उसका काम केवल क्या दो काम कि बाढ़ से दूसरे देशों से आए हुए समुद्री जहाज का माल उतारना और यहां से भारत का माल दूसरे देशों को भेजना है केवल उसका इतना काम और आप देखेंगे जाकर के जिन्होंने देखा है उन्होंने अनुभव किया होगा कि कितनी बड़ी सीमा है इसकी कितने बड़े क्षेत्र में वो फैला हुआ है क्रेने है और चीन का जहाज लगा हुआ है कोई कहीं का जहाज लगा हुआ है कोई कहीं का लगा हुआ है अडानी हाँ तो वो स्थान है तो उसमें हम चीन वाले जहाज में जाकर के देखे थे ऊपर माल वोल तो नहीं लगा था ऊपर तैयारी में था वो लगने की तो ऐसे उसका केवल इतना ही काम है कि इधर से माल भेजना और उधर आए हुए माल को उतारना इसी में उसके आरे हो रहे हैं कितनी मशीनें है और कितनी जगह चेकिंग होती है वहां पे थोड़ी थोड़ी दूर पे पर दिखाना पड़ता है स्वीकृति पत्र तो ये कार्य जो है पहले भी होता था आज भी हो रहा है और आगे भी आगे चलता रहता है तो कहते हैं दर्शना तो देशकाल प्रसिद्धि के अनुसार अर्थशास्त्र के जो जो विद्वान हुआ करते थे वो इस बात का कर निर्णय करते थे कि किससे कितना कर लेना है आगे कहते हैं स्थाप्य तुयाम वृद्धि तो वे विद्वान जो, जो है वे विद्वान जो है जिस वृद्धि की स्थापना करते हैं यानी कर की वृद्धि करनी है या कर को घटाना है कितना लेना है उनके द्वारा जो कर निश्चित कर दिया जाता है कि इतना लेना है और कितने साल तक चलना है ये इतने साल के बाद फिर कर की जो व्यवस्था है वो बदल जाएंगी तो ये सारा का सारा जो है वृद्धि में विद्वान लोग जैसा भी उसका निर्णय वो करते थे कहते सात गमन प्रति तो वो नीचे के लोगों को व्यापारियों को वो निर्णय उनको मान हुआ करता था उसको स्वीकार करते थे उसमें उनके दुख का भी ख्याल रखते थे कि व्यापारियों का माल कितना है ये कितनी दूर जा रहे हैं तो उनको भी बचत हो जाए और जो योग्य कर है जितना लेना चाहिए उस कर को लेने के लिए विद्वान लोग निर्णय किया करते थे तो इन उदाहरणों से इस उदाहरण से पता लगता है कि हमारे देश का माल दूसरे देशों में भी जाता था यानी निर्यात भी होता था और आयात भी होता था इसलिए जो भाई ऐसा कहते हैं कि समुद्र पार की यात्रा नहीं करनी चाहिए कहते थे अब तो शायद नहीं कहते अब तो सब प्रक्रिया बदल गई हैं आप तो खूब यात्राएं करते हैं जो कहते थे कि समुद्र यात्रा नहीं कर विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए समुद्र से या वायुयान से वो भी आज करते हैं वो भी लिख देते हैं संशोधन कर देते हैं शास्त्र की पंक्ति में कि भाई ऐसा कर लो परिस्थिति के अनुसार शास्त्र की पंक्ति का आप ऐसा कर लो पता ही नहीं होता है। तो आज तो परिस्थिति बिल्कुल अलग हो गई है तो देश विदेश में अगर यात्रा हम नहीं करेंगे नहीं जाएंगे तो हमारी अच्छी चीज का पता वहां कैसे लगेगा हमारे ज्ञान विज्ञान का पता वहां किसके द्वारा लगेगा कि भारत में क्या है भारत में क्या शिक्षा है क्या व्यवस्था है क्या नीति कैसे पता लगेगा और दूसरे देशों की व्यवस्था का हमें कैसे पता लग सकता है अगर हम वहां जाकर के उनकी संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन न करें साक्षात किताबों से तो हो जाएगा लेकिन साक्षात करना भी एक अलग चीज होती है उससे बहुत सारे लोग होते हैं तो ये श्लोक जो है किस तरह की परिस्थिति का वर्णन करता है तो कहते हैं इससे स्पष्ट इस है कि समुद्र यानादि पहले हमारे लोग बनाए करते थे अब एक नया प्रकरण छेड़ते स्वामी जी अधर्म धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम तो धर्म की बात करते तो स्वामी जी ने यात्रा अधर्म का शीर्षक दिया है अर्थात अन्याय इसका विचार करना चाहिए मनु ने ऐसा लिखा है अगर सत्याग प्रकाश मैंने सत्याग प्रकाश में से यदि मनुस्मृति के श्लोकों को बाहर कर दिया जाए तो सत्याग प्रकाश में कुछ बचता है जो बचेगा वो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा धर्म के विषय में तो कुछ बचना है नहीं इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि सत्याग प्रकाश में जो मनुस्मृति के श्लोक है वो हटा देने चाहिए तो मनुस्मृति का आधार लेकर के स्वामी जी ने अपने सत्याग्र को पूरा किया है ये तो ऐसे ही हो कि जैसे एक आदमी सीधा खड़ा हो और उसकी रीढ़ पे हम दो तीन हथौड़े मार दें तो उसकी रीढ़ टूट जाएगी और गिर जाएगा उठ ही नहीं सकता वो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होने वाला है क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी ज्यादा ही खराब हो गई है या कुचल गई है या टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तो डॉक्टर भी क्या करेंगे वो कहेंगे अब तो इसको लेटाओ इसकी सेवा करो बस तो ये रीढ़ की हड्डी है मनु जी के श्लोक जो है वो एक प्रकार सत्याग प्रकाश उनकी शरीर की रीढ़ की हड्डी है ये तो इसलिए स्वामी जी जहां कहीं भी धर्म की बात कहते हैं वहां पर मनु जी को जरूर सामने रखते हैं क्योंकि मनु जी प्राण है जीवन है भारतीय संविधान के भारतीय मनीषा के वो जीवन है जीवन दाता है और उस जीवन दाता को हम अपने से बाहर करते हैं इसका मतलब है कि जैसे शरीर में से प्राण निकाल जाए शरीर कुछ नहीं उसको हम जला देते हैं उसका कोई महत्व नहीं रहता तो स्वामी एक श्लोक और कर रहे हैं यहां पर अपनी बात लिखते हैं वे श्लोक के द्वारा पर द्रव्यसु अभिध्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम बे तथा अभिनिवेश कर्म मानसम तो स्वामी जी कहते हैं कि परद्रव्यु अभिध्यानम यानी हम मन से तीन प्रकार के कर्मों को करते ही चले जाते हैं विचार करें तो हम मन से क्या कर सकते हैं हालांकि मन के द्वारा सोचा हुआ ही हम हम क्रिया में उसको परिणत करते हैं पहले हमारा चिंतन मन में चलता है किसी के साथ यदि हम झगड़ा करने जा रहे हैं किसी के साथ यदि हम स्नेह का व्यवहार करते हैं तो उसकी भूमिका पहले मन में बनती है भूमिका अगर घटिया है तो हमारा व्यवहार उत्तम नहीं हो सकता क्योंकि वो अगर होगा भी तो नाटकीय व्यवहार होगा और नाटकीय और कृत्रिम व्यवहार को बहुत जल्दी ही दूसरे की पकड़ में आ जाता है और हमारी आपकी छवि जो वस्तुता है जो वास्तविक है वो समझ लेता है कि ये नाटकीय व्यवहार है और ये इसका स्वाभाविक व्यवहार है तो कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा मन के माध्यम से तीन प्रकार के कर्म संपन्न किए जाते हैं और वो क्या होते हैं उसकी चर्चा फिर कल करूंगा अब शांति पाठ Om Jai Shri.